हा जी, हाँ जी। <coughs> कुल जो बात हुई उसका कुल स्वरूप इतना ही बना कि आदर्शवाद शक्ति केंद्रित ईश्वर केंद्रित रहस्य मूलक ईश्वर की भक्ति विरक्ति और अब उसमें जो गंतव्य स्थली है वो क्या बनी है ना या तो स्वर्ग या मोक्ष इस प्रकार का बना स्वर्ग में जाना है या मोक्ष संपन्न होना है कोई इतना कहानी बना तो अभी अभी हम लोग इन तीनों विचार के साथ अब चीजों को विकल्प के रूप में अध्ययन करेंगे है ना बहुत ज्यादा समीक्षा इसमें नहीं करेंगे समीक्षा का भाग हमारा हो ही गया ऐसा मान के चल रहे हैं लेकिन अब विकल्प के रूप में अध्ययन इसको करेंगे कि किस प्रकार से ये सारी बात है एक छोटी सी बात और कर लेते हैं क्योंकि मौके पे आवश्यक है कि ये तीसरा विचार आया कहां से जिसको हम लोग कह रहे हैं सअस्तित्व इसका स्रोत क्या है वैसे तो आप लोग अच्छे से जानते ही है एक वस्तु वे, मतलब व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो नागराज जी के माध्यम से ये घटित हुआ है और आपके हमारे लिए तो मानव जाति की पूंजी है ये है ना हमारे को तो मानव जाति से मिलता है ना तो ये तो हमको समझ में आया ही कि आइए बैठिए ऐसे एक घंटा आधा घंटा दिन में बैठने से प्रवचन थोड़ी कि कोई बात पकड़ में जाएगी प्रवचन में कोई बात पकड़ने देती जब थोड़ी देर बैठ लो चल दो उठ के ठीक है ना देवक भाई तो ये समझ में आए कि ये बहुत सारी चीजें हैं जिस विधि से आई उसी विधि से ये चीजें आती है एक प्रकृति में अस्तित्व में एक नियम है और नियम के तहत ही कोई भी चीज घट रही है कोई भी घटना आपके मेरे कहने से ईश्वर के कहने से घटती है ऐसा नहीं है अस्तित्व में एक नियम है वो नियम पूर्वक ही सारी घटनाएं तो यदि कोई भ्रम है हमको तो वो भी किसी नियम से ही है है ना हाँ भ्रम भी नियम से ही, कोई है, तो नियम ही है कोई चीज है हम नहीं समझ पाए तो भ्रम हो गया नियमित है कोई चीज अगर हम देख रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे वो नियम एक भ्रम क्रिएट होगा बिल्कुल ठीक बात सब क्रम से ही है अल्टीमेट रिजल्ट के भाई पहले का कोई ना कोई क्रम है ही अगर फिर से देखें हम बात करें तो वो जानवरों से हम जो सीखे तो आहा निद्रा भाई मैथुन ये इतने मुद्दों को हम लोग एक सीमा तक पहचान गए तो अभी वो सब चीज़ें हो रही है हम खा पी के बैठ के अध्ययन करेंगे सुबह कहाँ तो सारी खा पी के बैठ के बात होगी बिना खाए पिए तो बात होने वाली नहीं है और शेर अपने पीछे भाग रहा और फिर अपन यिए समझने बैठेंगे ऐसा भी नहीं है तो ये भी नहीं है कि उस दिन जरूरत नहीं थी ये भी नहीं कह रहे उस दिन जरूरत थी समझने की उस दिन भी यही समझना था नहीं समझ पाए तो आज शुरू करेंगे तो ये सब क्रम से है भ्रम भी नियम से है जागृति भी नियम से है समस्या भी नियम से है समाधान भी नियम से है समस्या किस नियम से है वास्तविकता को नहीं समझ पाने के कारण जो कुछ होता है उसका नाम समस्या है तो यही नियम बना वास्तविकता को समझने से क्या हुआ तो समाधान हुआ तो समाधान क्या चीज तो है वास्तविकता जैसी है अस्तित्व में यदि उसको हम वैसा ही ठीक ठीक समझ लेते हैं तो हमको समाधान होता है ये ये नियम की बात है तो जो कुछ भी अस्तित्व में हो रहा है किसी नियम से हो रहा है तो ये मानव मानव जाति अभिभाज्य है तो मानव किसी मानव को कुछ समझ में आना फिर वो मानव जाति तक पहुंचना इसकी प्रक्रिया क्या है ये भी नियम से है किसी एक आदमी को कुछ समझ में आता है वो अपने आचरण भाषा से कुछ व्यक्त करता है वो मानव जाति तक पहुंचता है और मानव जाति में जो कुछ पहुंच गया वो अगले मानव को मिलता रहता है इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ये अविभाज्यता है इस इतने को ध्यान में रखकर हम, हम बात शुरू करेंगे आगे ध्यान देंगे तो हमको चीजें बहुत तेजी से समझ में आने वाली तो कुछ ये कहा था कि आप अकेले नहीं हो सुबह का सत्र में ये बात हुई यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन रेस जो कुछ भी यदि है मानव जाति के पास तो वो आपके पास है और उनके पास समस्या है तो आपकी समस्या है ही हो कोई आपने क्रिएट कर दिया ऐसा नहीं पॉल्यूशन को अकेले कर दिया क्या अब पॉल्यूशन है युद्ध है मानव जाति का है तो उसका जो भी फल परिणाम आता है वो आपके पर आते ही आते है तो इतना समझने के बाद कितना बदल गए क्या चीज बदल गया क्या विकल्प हमारे सामने खड़ा हो गया? एक छोटी सी बात समझने के अब तक हम ये मानते रहे कि कुछ मेरे को कुछ भला हो जाएगा उतना ही पर्याप्त है दुनिया जाए जैसे भी रहे हमको ज्ञान हो जाए हमको समाधान हो जाए हमारे को अनुभव हो जाए हमारे को ही कुछ समृद्धि हो जाए वो ऐसा है नहीं तो कोई चीज ऐसी है ही नहीं और उसकी हम कल्पना करेंगे तो वो कभी घटित होने नहीं है तो आदमी जो है वो पूरी पूरे के साथ है मानव मानव जाति के साथ है <kuh> अगर समाधान भी होना है तो इस अभिभाज्यता के स्वरूप में ही समाधान होता है यदि इसको हम समझदारी भी कहेंगे तो मानव मानव जाति कि अभिभाज्यता को समझ पाना ही समझदारी है है ना तो समाधान जब भी होना है तो इस अभिभाज्यता के स्वरूप में ही समाधान होना है क्योंकि जो चीज जैसी है उसको वैसा पहचान पाना ही कुल मिलाकर समाधान की बात है समझदारी की बात ये मोटी मोटी बात समझ में आ रही है वैसे पहचानना मानव अकेले में नहीं है वेरस हम मान रहे हैं कि अकेले में हो जाए हम सब योजना कैसे बना रहे हैं। आप सब यहां आने के पहले आपकी जो भी योजनाएं हैं उस योजना को ठीक से पहचानने की कोशिश करिए तो वो वो योजनाएं अभिभाज्यता के स्वरूप में है या वो आइसोलेशन में मैं भला मेरा घर भला भला मेरा बीबी भला मेरा बच्चा भला उसका कुछ भी भला नहीं है क्योंकि आइसोलेशन में नहीं है कोई चीज हम भी कुछ ऐसा एक छोटा सा सेंटर बना के रह लेना वहां कुछ इकट्ठे हो जाएं और कुछ जीने लग जाएं और ये आइसोलेशन में होने वाली चीज नहीं है।, है ना वो पूरी समग्रता के साथ जुड़कर ही जीने के स्वरूप में होने वाली बात है तो सोचने का तरीका क्या हो विचार शैली क्या हो इसको पहले अपन सेट करने की जरूरत है तो संपूर्ण विचार विचारशैली अब अपने को यह समझ में आ गया कि मानव और मानव जाति अविभाज्य है तो इस अविभाज्यता के स्वरूप को समझना अविभाज्यता में फिर आगे बढ़ने का क्या क्रम होता है उसको भी समझना है ना और उसको जीने का क्या स्थिति बनता है उसको समझना इसका नाम है विकल्प ठीक है ना ये बात तो जिस प्रकार से हमको शिक्षा मिली उसमें तो हमको टोटल व्यक्तिवादी विधि से सोचने की बात बनी कि मेरे को कुछ भला हो जाए मेरा है ना ज्यादा से ज्यादा क्या हो मेरे को कुछ समझ में आ जाए और उससे अधिक क्या हो जाए मेरे को ज्ञान हो जाए मैं ज्ञानी हो जाऊं क्या बात का ज्ञान हो जाएगा भाई है ना जो चीज जैसी है उसको वैसा समझ पाना ही जो कुछ है ज्ञान बोलो समझ बोलो है ना तो ये ये ये जुड़ाव क्या है इन जुड़ाव को हम ठीक से समझ सकते हैं और कैसे ये मानव में से ही आगे बढ़ने का क्रम निकल के आता है जो फाइनली मानव जाति तक पहुंचता है मानव जाति में वो जब स्टेबल होता है तो परंपरा बनती है और अगली पीढ़ी को वो मिलता रहता है तो पीछे की घड़िया से लगाकर आगे घड़ी अगर हम समझ जाएंगे पीछे की समझ में आएगी तो आगे की घड़ी समझ में आ जाएगी तो ये ये इसको ठीक से समझा जा सकता है जैसे देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि मानव में पूरी मानव जाति का आंकलन करने की क्षमता है कैसा करते हैं हर मानव में मानव जाति अब तक कहां पहुंची है इसका आंकलन है। करते हैं, करते हैं या नहीं करते क्या रेफरेंस है तो रेफरेंस क्या बनता है चाहत जैसे एक उम्र के बाद है ना एक बालक पूरी मानव जाति का आकलन करता है कि भैया मेरी चाहत क्या है नहीं है है ना उस चाहत के स्वरूप में क्या चीज हम कर पाए क्या नहीं कर पाए ये भी हम समझते हैं एक उम्र के बाद अब जो समाज में चल रहा है उसको भी स्वीकार लेते हैं कि इतने ही कुछ हो सकता है उतने को भी करते हैं तो देखेंगे तो कई तरह का स्थिति हमको दिखाई देता है तो मानव में देखेंगे तो जैसे अगर आपसे बोला जाए कि राजा बनके राजा बने बिना भी, भी आप और हमारे में से कई लोग राजा बनना सार्थक है या राजा बनना सार्थक नहीं है को पहचानने की क्षमता रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हम राजा कभी नहीं बने ना हम प्रधानमंत्री भी अभी नहीं बने हुए लेकिन हमको ये पता लग सकता है कि प्रधानमंत्री बन भी कोई बहुत उपलब्धि है या नहीं है कहाँ से क्या आंकलन का आधार बनता है चाहत उन चाहतों के वो जो मौलिक चाहत चाहत है उनके चाहत के अर्थ में हम पूरी परंपरा में अब तक कहा कितना पहुंचे नहीं है इसी मानव परंपरा में से मानव उससे अधिक के लिए काम करता है तो सुबह के सत्र में बात की आप उससे अधिक सोच नहीं पा रहे हो क्योंकि आप विचार जहां से आ रहा है उतना ही है फिर ये भी आपके साथ निवेदन कर रहे हैं अभी कि पूरी मानव जाति का आकलन करके उससे बेहतर के लिए है ना उससे बेहतर क्या हो सकता है या होना चाहिए उसके लिए हाथ पां मारना भी आदमी के बूते की ही बात है लेकिन ऐसे हाथ पां मारना भी ये नहीं कहते रहे कि उसमें कोई चेतना का विकास हो गया यह भी नहीं कहते रहे कि कोई नई ज्ञान आ गया लेकिन हाथ पां फिर भी आदमी मारता ही मतलब एक ब्रैकेट समाज ही बनाता है मानव जाति बना के देती है आप के पास च्वाइस या तो उसी ब्रैकेट में आप सोचते हो और अधिक होता है तो उस ब्रैकेट से कोई भिन्न ब्रैकेट हो सकता है उसके लिए भी हाथ पा मारते हो सोच पाते हो ऐसा नहीं है सफल कोई कोई होता है कोई हर कोई सफल होता नहीं ये जो सफल होने का नाम है इसका नाम है अनुसंधान क्या कह रहे हैं इसको तो तीसरा जो दर्शन आ रहा है वो भी किसी नियम से आ रहा है ये जो आया सदस्तवाद क्या नियम से आया गराज जी को आप जानते हैं है ना वो अपने शरीर यात्रा में ही दोनों विचारों से जूझते हुए आगे बढ़े और एक समय जाके उनको लगा कि दोनों विचार में उत्तर नहीं है ऐसे कोई वो अकेले आदमी नहीं है ऐसे हजारों लाखों लोग हो सकते हैं क्योंकि आदमी के पास दो च्वाइस है ना या तो इस विचार के साथ चले और या इस विचार में कुछ समीक्षा हो जाए कि ये पूरा नहीं है तो उससे अलग के लिए हाथ पाँव छटपटाए ऐसे छटपटाने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है जैसे मैं देखता हूं कि आप पान की दुकान पे भी खड़े होकर बात करोगे तो जितनी बात हमने सुबह से की वो लोग करते हुए पाए जाएंगे कि भैया ये ईश्वर बाद में भी क्या निकल गया, आया नहीं आया फिर ये के बाद में क्या निकल गया? ये मोदी क्या कर लेंगे ये सब न्याय की दुकान बात हो जाती होती रहती लेकिन उससे बेहतर क्या कर ले छटपटाहट है लेकिन कुछ रास्ता निकलता नहीं तो देखेंगे कि रास्ता इतना ही रहता है देखो कितना झंझट है जैसे कोई भौतिकी शास्त्र का वैज्ञानिक हो और उसको ये समझ में आ जाए कि आदर्शवाद में तो सुख नहीं है और भौतिकवाद में भी सुख का रास्ता नहीं है तो वो कहां से काम शुरू करेगा वो शुरू करेगा भौतिकवाद से क्योंकि जो है उसी पे चलना है आप इससे बेहतर चलने की जगह में हो ही नहीं इसी को कह रहे हैं संक्रमण कि चलकर कुछ कोई अगर सफल हो गया तो कुछ ऐसे रस्ते पर पहुंच गया जो इस र, जो इन रस्तों से जोड़ नहीं है उसका वो अलग अलग चलना पे से और समीक्षा विधि चलने पर सफल हो जाने पर एक नए रास्ते की खोज हो गई उसका नाम है अनुसंधान क्या नाम कह रहे हैं उसको अनुसंधान का मतलब ये है कि ऐसे विचार से संपन्न हो जाना जो विचार मानव जाति में अभी है नहीं और वो उससे संपन्न हो जाना यह घटना किसी व्यक्ति व्यक्ति विधि से नहीं हो रही है ये घटना हो रही है पूरी की पूरी है मानव जाति के साथ हो रही इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो ये भी समझ में आ जाए कि नहीं होगी हो वो बेसिकली आदर्शवाद विधि से जीने वाले परिवारों में से रहे आदर्शवादी जीने वाले परिवारों से का मतलब वैदिक परंपरा से वो उनका लालन पालन बढ़ना वना हुआ एक समय के बाद वो इसमें जो भी प्रश्न बने उसके उत्तरों से संपन्न नहीं हुए और उसमें जो भी मतलब उत्तर संपन्न होने के बाद भी समाधान नहीं हुआ तो उसे अलग करने के लिए कुछ सोचे तो पहले ये समझ लेते हैं कि प्रक्रिया क्या है तो मानव जो माना जाती है अनुसंधान की प्री रिक्विजिट क्या उसको समझ लेते हैं माना जाती के पास जो भी विचार है वो विचारपूर्वक वो विचार पूर्वक चलने पर है ना हम सफल नहीं होते हैं उससे क्या हो रहा है पीड़ा होता है होता है या नहीं होता है पीड़ा होता है, पीड़ा होता है। तो ये अनुसंधान किन परिस्थिति में घटित होता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं बहुत टेक्निकल नहीं है आराम से हम इसको समझ सकते हैं तो जादू कुछ नहीं हो रहा है रहस्य कुछ नहीं हो रहा है और कोई बड़ी है, उसका वो समझ दीजिए मानव जाति में ही किसी एक आदमी को ये क्षमता है ही कि पूरी मानव जाति का वो समीक्षा करता है ये नेचुरल सी बात है कैसे नेचुरल सी बात है क्या प्रमाण है इसका हर अगली पीढ़ी पिछली समस्त पीढ़ियों का समीक्षा या मूल्यांकन करने का अधिकार रखती ही है रखती है कि नहीं रखती ये नेचुरल से बात है क्यों ये ऐसा क्यों होता है पिछली पीढ़ी जहां खत्म करती है अगली पीढ़ी वहां से शुरू करती है जीने का कार्यक्रम चाहत सब में समान है चाहत सब में सब में समान है पहले दिन का आदमी और आज का आदमी कोई बोले इक्कीस सूदी का आदमी का चाहत बहुत बढ़ गई ऐसा नहीं है चाहत रूप में हम सब समान ही हैं समझ रूप में समान होना उसके स्वरूप में कार्यक्रम में समान होना ये शेष है भी तो पहले दिन का आदमी और आज का आदमी में भी चाहत रूप में समान होने से के कारण ही उन चाहतों की खिड़कियों से देखते हुए एक पीढ़ी पिछली पीढ़ी क्या करी है उसको पहचानती है मतलब पहचानने का प्रयास करती है उसका नाम है समीक्षा होती मूल्यांकन होता है जो कुछ भी चाह उस चाहतों की पूर्ति के में हो जाए तो संतुष्ट होती नहीं होता है तो पीड़ा होती है आप देखेंगे कि हर जनरेशन टू जनरेशन जनरेशन टू जनरेशन हमारे मानव जाति में ये जो अभाव है जो चाहतों की पूर्ति नहीं हो पा रही उसके फलन में पीड़ाएं बढ़ी है आप ऐसा देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे जनरेशन टू जनरेशन तो जो पीड़ाएं वो बढ़ रही है तो रिव्यू पहला क्या बना अब ये प्रश्न किसमें खड़ा होता है प्रश्न करने वाला तो मानव होता है, है ना कोई भी एक मानव हो सकता है तो किसी एक मानव में कोई प्रश्न बनना पहला कंडीशन क्या बना किसी भी मानव में है ना प्रश्न बनना पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन क्या मानव जाति में जिसको हम लोग परंपरा कह रहे परंपरा का मतलब मानव जाति क्या परंपरा का मतलब शिक्षा व्यवस्था जो भी है तो मानव जाति में उसका उत्तर ना होना मानव जाति में उसका उत्तर का ना होना तो नागराजी को एक प्रश्न बना जब उन्होंने वेदांत का अध्ययन किया तो एक प्रश्न बना कि मनुष्य को दुखी करने वाला कौन तो वैदिक परंपरा में उत्तर मिलता है ईश्वर ही दुखी करता है मनुष्य को सुखी करने वाला कौन तो ईश्वर ही सुखी करता है पहला प्रश्न ही बन गया सुख दुख का आधार कहा चलेगा ईश्वर के हाथ में चलेगा ठीक ये बात उनको पची नहीं हो सकता है ये बात आपको भी नहीं पची होगी जिस दिन पहली बार आपने सुनी होगी उस दिन पची थी क्या आपको लेकिन आपने उसको जान दो ना यार छोड़ो ना क्या करना आपने को है इतना ही हुआ ना ऐसा कोई नई बात होगी उनके साथ ऐसा नहीं आपके आपने मुझे पहली बार सुना होगा दस बारह चौदह साल की उम्र में कि सुखी कैसे होंगे भाई तो भगवान ही करते हैं दुखी कैसे करते हैं तो बोले भगवान ही करते हैं तो हम क्या करें है ना तो अभी ये पहली बार में लॉजिक जमता नहीं जैसा आप आपको नहीं जमा वैसा उनको भी नहीं जमा लेकिन उनको नहीं जमा तो उन्होंने थोड़ा उसको पकड़ लिया कि आखिर ये ये बात पचनी रही बताओ भाई तमाम तरह के लोगों से बात हुई उत्तर नहीं हुआ चलो एक प्रश्न हुआ नहीं हुआ दूसरा कोई प्रश्न खड़ा हो गया वैदिक परंपरा में ये कहा गया कि ये संसार ये जो ईश्वर है ये सत्य है क्या है ईश्वर को सत्य बताए और ये पूरे संसार कहाँ से पैदा हुआ तो ईश्वर से इसकी उत्पत्ति हुई संसार को बताया मिथ्या संसार क्या बताया मिथ्या तो लॉजिक क्या बना कि सत्य ने असत्य को पैदा कर दिया है ना यह, यह, यहाँ अब ये ये अब भी नहीं उनको बचा कि सत्य असत्य कैसे उपज सकता है ना घोड़े का बच्चा घोड़ा उपजता है ना वो कोई गधा थोड़ी उपज देता है अगर यह संसार अगर ये संसार असत्य है तो इसका मतलब इसको पैदा करने वाला और अगर वो पैदा करने वाला सत्य है तो संसार अभी छोटी सी बात होगी है ना ये ये आपको भी नहीं पचेगा, लेकिन उनको भी नहीं पचा, मगर आपने को क्या फर्क पड़ता है आपने को चाय आ रही थोड़ी चाय पीकर अपन खुश हो जाएंगे ना का लफड़ में पड़ेंगे हर आदमी इतना थोड़ी परेशान होता है तो कोई आदमी उसको पकड़ लेता है यार ये ये बात बच नहीं रही महाराज है ना ये संसार माया है ये भगवान ने बनाई और हम इसमें फंस रहे हैं और है ना अब हमको दुखी भी वो कर रहेगा सुखी भी उसके मर्जी से हो गए हम क्या करें ठीक ऐसे तीन चार प्रश्न बने सिंपल से प्रश्न कोई रॉकेट साइन कोई बहुत ऐसे नहीं कि जो आ, आ, मतलब एकदम ही ऐसे हो गया हो लेकिन उनको इन प्रश्नों के साथ जुड़ा हो गया जुड़ाव के, जुड़ाव का मतलब क्या हुआ कि पूरी मानव जाति को की पीड़ा को समझ पा रहे हैं कि लोग जूझ रहे हैं इसको लेकर और उस पूरी पीड़ा को अनुभूति उनमें खुद में हो रही दूसरों के लिए नहीं अपने में ही कि ये कहीं ना कहीं प्रश्न का उत्तर चाहिए भाई इसके बिना कैसे काम चलेगा तो किसी प्रश्न का मानव में प्रश्न बनना मतलब किसी मानव में प्रश्न का बनना और उसमें मानव जाति में तीसरा एक दर्शन आने का वो है नियम की बात कर रहे लेकिन वही बात अब प्रश्न लेके जाए कहा किसको किसके पास जाए तो इस मानव के पास ही जाना पड़ेगा जा रास्ता कुछ नहीं है मानव के पास जाएंगे तो पुनः विचार के पास ही जाना पड़ेगा तो जिसको वह ठीक मानते थे अच्छे आदमी के रूप में मानते थे उन सभी लोगों से पूछने पर पता चला कि उन्होंने भी कह दिया कि हमारे पास इनके उत्तर नहीं है फिर पूछा कि भाई आपके पास उत्तर नहीं तो फिर आप क्यों नहीं काम करते बोले हमारे वो प्रश्न ही नहीं है हम तो अपने काम में लगे हुए हैं तुम्हारे प्रश्न है तो कोई उनके गुरु लोगों ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न है तो तुमको उत्तर तलाशना पड़ेगा उत्तर कहाँ मिलेंगे तो उत्तर तो आप वही बताएंगे ना जहां से बताएंगे ठीक उत्तर है ही नहीं लेकिन अब तक परंपरा में जो कुछ भी कहा गया जिसको भी उत्तर के रूप में कहा जाता है परंपरा में जो कुछ कहा गया वह सब करने के बाद वो सब कर लिया सफलता से वो सब करने का मतलब सफलता विधि से जैसा कहा गया था वैसा किया करने के बाद भी उत्तर ना मिलना ये भी उसका प्रीरिक्विज़िट है क्या कह रहे हैं समझ में आया प्रश्न लेके जाएगा मां से पूछेगा पिताजी से पूछेगा भाई से पूछेगा गुरु से पूछेगा और उन्होंने बताया कि देखो ऐसा तो कुछ होता नहीं हमने सुन रखा है इनको किसी ने बताया इनके गुरु ने कहा भाई देखो ऐसा है कि ये सब तो समाधि में उत्तर मिलते हैं इसके समाधि कैसे होगी भाई तो समाधि मिलती है पतंजलि दर्शन से है ना किसी ने जिसको जिसको उन्होंने ठीक माना उसके बात सुना उसके बाद चल दिए और वो सब काम जो बताए गए थे वो सब हो गए लेकिन उत्तर फिर भी नहीं मिला नाउ वॉट हैपें क्या होता है इसमें इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते है इसमें रहस्य कुछ नहीं है चौथी स्थिति में क्या हो गया चौथा स्टेज क्या बन गया ये कि एक मानव एक्चुअली नाउ रिप्रेजेंटिंग द होल रेस पूरी मानव जाति की जिसको हम बात कर करें ना उस मानव जाति का एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए कोई इसमें रहस्य नहीं है परंपरा में जो भी कुछ उत्तर के रूप में है या उत्तर को पाने की प्रक्रिया के रूप में है उन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद मानव अब पूरी उस मानव जाति का क्या हो गया रिप्रेजेंटेटिव हो गया है ना दिस इज नाम की चीज है जिसको हम कह रहे हैं कि अनुसंधान के रूप में जो घटित हो रहा है चीज उसकी प्रक्रिया है तो एक आदमी आप सोचिए क्या कंडीशन होगी इनके साथ भी क्या हुआ कि इनको बताया इनके गुरु ने कि भाई आप समाधि संपन्न हो जाओगे तो समाधि में ज्ञान मिलेगा इनको एक प्रश्न हो रहा है कार्यक्रम ना उनको एक प्रश्न हो रहा है कि गुरु से ही पूछ लें। आपको कैसे मालूम समाधि में ज्ञान होगा क्या आपको समाधि हुई है अगर समाधि हुई है तो ज्ञान दे दो उत्तर बताओ है ना और अगर समाधि नहीं हुई है तो फालतू की बातें क्यों कर रहे भाई खाली सुनी सुन बात लेकिन इन्होंने उससे नहीं पूछा क्योंकि तो उनको लगा कि अगर ये पूछ लूंगा तो उत्तर अगर हाँ या ना दोनों में आ गया तो मेरे मेरे लिए तो कार्यक्रम ही खत्म हो जाएगा ना तो कुछ तो काम चाहिए ना आदमी को हाथ में तो ऐसा भी नहीं कर सकता आदमी अपना पूरा काम ही खत्म कर ले तो उन्होंने उनसे नहीं पूछा जी जबकि उनके मन में प्रश्न आया जरूर था क्या मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि आप किस विवाह पे कह रहे हो कि ये समाधि में ज्ञान होगा क्या आपको समाधि हुआ है ठीक तब तो ज्ञान दे दो और समाधि नहीं हुआ है तो इसे आइडिया देने का क्या मतलब है लेकिन आदमी बड़ी चीज आदमी अपने लिए तो कोई काम बचा दे रखना चाहता है ना दर, इस डर के मारे के अगर ये पूछ लिया तो कार्यक्रम ही खत्म हो जाएगा मरने के अलावा कोई काम ही नहीं बचेगा तो इंस्टेड ऑफ आज की उन्होंने बोला कि अभी जो कहते हैं वही करते हैं तो वो करे भैया जो भी बीस बाईस साल का समय लगा समाधि हुआ समाधि का वेरिफिकेशन कराई वो समाधि लोगों ने कहा यही समाधि होता है समाधि होने के बाद उनको कोई ज्ञानवान नहीं हुआ लेकिन क्या चीज़ हो गई अब मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि नाउ ही इज रिप्रेजेंटिंग होल ह्यूमन रेस मानव जाति के अब वो क्या हो गया एक प्रकार की क्योंकि अब अब पूरी मानव जाति एक प्रकार से कि संपूर्ण पीड़ाओं को वो अनुभव कर रहे हैं लेकिन अब उत्तर देने वाला कोई नहीं है जब ऐसी स्थिति की जब आप पूरी मानव जाति के लिए आप सोच रहे हो है ना सोचने का मतलब खाली ऐसे नहीं है जीने के साथ सोचना जुड़ा हुआ है तो अब नाव प्रकृति विधि से उनको उत्तर प्राप्त हुआ क्योंकि नाव रिप्रेजेंटेटिव को उत्तर प्राप्त होता है तो यही कहा गया कि ठीक है ना तो चौथे स्टेज में क्या हो गया रिप्रेजेंटेटिव होने से प्रकृति में से उत्तर प्राप्त हुआ अब ये कोई नई चीज नहीं है ऐसा तो होता ही है ऐसा कैसे होता है जैसे आर्कीमेडिस हैं आप लोगों ने नाम सुना होगा आर्केमेडिस के मन में, में एक प्रश्न आ गया कि कोई भी चीज पानी में डूबती क्यों नहीं कोई कोई चीज़ डूबती कोई कोई चीज डूबती नहीं है लकड़ी तैरती रहती है लोहा डूब जाता है लकड़ी के बराबर मतलब लोहे के बराबर का वो लकड़ी नहीं डूबता है वजन में बड़ा परेशान जी सबसे उत्तर पूछा सारे फिजिक्स केमिस्ट्री जितने पढ़ लिया नहीं बात तो अब उस मुद्दे को लेकर वो नाव रिप्रेजेंटिंग द होल माना जाती और अचानक उसको ये क्लिक हो गया इसको हम बोल सकते हैं अचानक क्लिक हो गया ना एक। लेकिन अचानक से कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ना जैसे अचानक, अचानक तो कोई आता नहीं है हम उसको देख नहीं पाए तो हम बोल देते हैं अचानक आया उसे तो चल के आता है दौड़ के आता है गिरता हुआ है उड़ता हुआ है जो भी आएगा तो सिस्टम से आएगा ना तो ठीक इसी प्रकार से ये बात हो रही है कि आरके मडीज को भी है ना क्योंकि उसके जो प्रश्न था उसका कोई मानस जुड़ा प्रश्न नहीं था उसका पानी में कोई चीजें कैसे तैरती कैसे डूबती है इसको जानने की तीव्र इच्छा है ना और वो उसी गुंताड़े में लगे रहना और उसके पहले क्या चीज होती है जितने तक जितनेत्कालिक जितने विद्वान रहते हैं उन सब के साथ रेफर करके जो कुछ भी कहा जाता है तैरने डूबने के बारे में उसका पूरा रिसर्च अध्ययन करने के बावजूद भी उत्तर नहीं मिलता है तो वो आदमी सीधा आप किस बात कर रहे हैं बात करना मतलब वो पूरे अस्तित्व में ही अब रिप्रेजेंट कर रहा है मानव जाति को जब भी ऐसी जगह बनती है तो उत्तर मिल जाता तुरंत ऐसे तो ऐसे ही हजारों लाखों इन्वेंशन अगर हम बात करेंगे घटित हुए उनके अपने एक प्रश्न थे उन प्रश्नों को लेकर घटित हुआ इसमें कोई रहस्य नहीं ये बात ठीक से समझ लीजिए क्योंकि अगर अनुसंधान पर रहस्य रहेगा तो हमारे को कभी भी ये <coughs> समझ में आने वाला नहीं है अनुसंधान तो कोई रहस्य बना रहेगा तो नहीं पकड़ पाएगा हम सब उसी डाउट में रहेंगे तो प्रकृति में से इसका उत्तर मिलना ये इस प्रक्रिया से घटित होता है मान लीजिए किसी मानव में प्रश्न नहीं, नहीं है फिर भी वो सोचे मेरे को ज्ञान हो जाए ऐसी विधि से हो मान लीजिए प्रश्न तो हो गया है ना लेकिन मानव जाति में उसका उत्तर है पहले से जैसे खूब कोशिश करना कृति एप्पल के झाड़ के नीचे बैठे रहना और सोचना है कि मेरे को तो न्यूटन के को ठेंगा दिखाना है क्या दिखाना है है ना मैं खुद ही बैठ के देखते हूं कि कैसे उसको ज्ञान हो गया कि चीजें नीचे कैसे गिरती है अभी वो होने वाला नहीं है आप एक बार क्या, क्या? क्योंकि प्रकृति मनोरंजन नहीं करता है प्रकृति मनोरंजन नहीं है एकदम हर चीजें आवश्यकता के अनुसार है तो मानव जाति में यदि उत्तर नहीं है और मानव जाति में उसकी तीव्रता है वो कैसे पता वो कैसे हो रही घटित कि एक मानव उस पूरे प्रश्न के साथ जूझता है जितना कुछ कहा गया सुना गया बोला गया पढ़ा गया वो सब जो आदमी सुना हुआ कर, करके देखेगा उसके बाद भी उत्तर नहीं मिला तो नाउ ही वो जो क्वेश्चन कर रहा है उसके पीछे कोई आदमी नहीं है बताने वाला अब उसको उत्तर प्रकृति देने वाला है क्योंकि अब वो अपने से बात कर रहा है अस्तित्व से बात कर रहा है एक वो हाइट है जिसको हम पहचान सकते हैं और यह घटित हुआ ही है आप चाह भी एक भी इन्वेंशन नहीं कर पाए कर पाए चाहते तो आप भी थे जब पढ़े थे कहानीकार इसने ये भी किया हमको भी करना चाहिए हमारे अंदर वो प्रश्न नहीं बना हमारे अंदर प्रश्न बना नौकरी कैसे लगेगी शादी कैसे होगी है ना बच्चे कैसे पलेंगे घर कैसे बनेगा कार कैसे बनेगा इनके उत्तर हम करने चले गए कुछ ना कुछ इसका उत्तर मिली गया मिला कि नहीं मिला तो ये हमको समझ में आ जाए कि ये नेचुरल सी घटना है और ये हमेशा घटती है मानव में हजारों चीजें जो एक समय तक किसी को पता नहीं होती किसी को पता लगती है जैसे मान लीजिए मानव में आत्मा नाम की कोई चीज होती है अब किसी को अनुसंधान हुए होगा ना तो प्रश्न के अर्थ में उत्तर है प्रश्न अगर अधूरा है तो उत्तर प्रश्न मतलब किसी एक छोटे संदर्भ के लिए है तो उस संदर्भ का उत्तर है संयोग की बात है कि ये सारा प्रश्न जो बना वो मानव से जुड़ा हुआ बना पहली बार कि मानव क्या है मानव का सुख क्या है कौन इसको सुखी करता है कौन इसको दुखी करता है इस प्रश्न को लेकर चले ठीक है ना तो इस विधि से घटित हुआ ये ठीक लग रहा है आपको ऐसा हुआ होगा या ऐसा होता है आपको अनुमान है ऐसा कुछ सहमति हाँ जी? विक्रम भाई सहमति तो ये इसकी भी एक नियम ही है सारे अनुसंधानिक नियम पूर्वक है अब जैसे अभी आपको लगे कि मेरे को भी सुखपूर्वक देना है प्रश्न बन गया नहीं बना तो यहां गलती से शिविर में आ गया हमने बनवा दिया अभी शिक्षा कार्यक्रम है कौन से बच्चे के मन में प्रश्न बना गुरुत्वाकर्षण क्या है एजुकेशन वो चीज है कि आपका प्रश्न भी बनवा देती एजुकेशन वो चीज है है ना मानव जाति में उसका क्या उत्तर है या नहीं उस तक आपको पहुंचा देती है तो एजुकेशन का वो काम है कि यदि किसी का प्रश्न नहीं भी है उसका तो प्रश्न छोटा से यहाँ लेके कई सारे लोग तो यहाँ छोटा सा प्रश्न लेके आते हैं क्या प्रश्न लेके आते हैं क्या प्रश्न लेके आते हैं बताएं है? अंदर का प्रश्न बताते है ना बच्चे सुनते नहीं है बीवी मानती नहीं है इसका कोई उत्तर बता दो महाराज क्या है प्रश्न जेन्यून प्रश्न क्या है सुखी में दुख सुखी होने के लिए कि बच्चे अब सुनना बंद कर दिए पति पत्नी तो शुरू से मान ही नहीं रहते पति को लगता कि पत्नी मानती नहीं पत्नी है पत्नी को लगता कि पति तो मानता ही नहीं है ये अगर दो चीज बदल जाए जा, तो जिंदगी हमारे बदल जाए मारा उसके लिए कुछ करो इतने छोटे से के लिए आते हैं ये तो एजुकेशन का रोल है कि उसको बड़ा कर देते हैं आपका प्रश्न थोड़ा बड़ा कर देते मानव और मानव जाति अविभाज्य अब बीवी नहीं मानती उसके लिए मानव जाति क्या करे यार ठीक है ना तो आप, आप बताने लगे देखो आप बीवी से डील नहीं कर रहे हो यू आर एक्चुअली डीलिंग माना जाती है। <laughs> आप आप सोच रहे आपका बच्चा है एक्चुअली आप किससे डील कर रहे हो <laughs> तो माना जाती है ना एक तरह बाप और एक तरफ पूरी माना जाती है ये समझ में आए ठीक है ना मानव जाती है लेकिन हम मानव जाति के साथ डील कर रहे हैं आप जैसे किसी को चाहिए तो सही और देख लिया कि परंपरा में नहीं, नहीं या परंपरा में भी उत्तर आ गया है यहां कहा गया है कि कुछ अध्ययन करो अभ्यास करो ये हमको करना नहीं है अध्ययन करो अभ्यास करो ये हमको करना नहीं है तो कैसे होने वाला है है ना तो ये समझ में आया कि इसकी एक निश्चित प्रक्रिया और वो प्रक्रिया खत्म हो गई ऐसा नहीं है लेकिन वो प्रक्रिया में कुछ सोचे कि मेरे को तो सीधे अनुसंधान करना है एक आदमी आप बोले हमको स्विधि से नहीं चलना है सीधा नागराजी कैसे ज्ञान वाऊ वैसे हम कह लेते का लफड़ा सुने सात दिन दस दिन मैंने कहा उसमें लफड़ा ज्यादा है बीस साल तो ऐसा कुछ किया उसके बाद पता चला कि उत्तर नहीं है उसके बाद क्या करना है वो पता नहीं है उसके बाद क्या, क्या करना है वो पता नहीं है है ना बीस साल में ये पता चला कि जो कहा गया था उससे उत्तर नहीं मिला अब उसके बाद क्या करना है वो कुछ भी पता नहीं एकदम ब्लैंक जब एकदम ही ब्लैंक हो तब जाकर ही अस्तित्व से कोई बातचीत हो रही है आपकी है ना संवाद कहा बन रहा है पूरे एक्सिस्टेंस से बन रहा है उस उसमें उत्तर मिलता ही है उत्तर में देरी नहीं है लेकिन उस उत्तर तक पहुंचने के लिए कोई प्री रिक्विजेड है जैसे अभी भी कोई उत्तर में देना चाहता हूं मैं भी प्रकृति ही हूं आप भी प्रकृति ही हो आपको भी उत्तर उसी विधि से मिल रहा जिस विधि से नागराज जी को मिला वो विधि साधना विधि थी उसमें समय ज्यादा लगा यह अध्ययन विधि कम समय में काम होता है कम समय में काम होता है ठीक है ना क्योंकि अब पूरी रिफरेंस के साथ हम जुड़ के बात करें पूरी मानव मानव जाति के साथ जुड़कर हम इस बात को कर सकते हैं हाँ पूछे हम्म वो ना संयम का मतलब यह हुआ महाराज कि आशा विचार इच्छा जो है एक समय तक किसी उत्तर के साथ ही समाधि हो जाएगा तो ज्ञान मिलेगा समाधि हो ज्ञान मिलेगा समाधि हो गया ज्ञान आने वाला ज्ञान आने वाला ज्ञान नहीं हुआ अब क्या हो गया अब अब वो पूरा जो परंपरा जो पीछे तक थी एक्चुअली उस जगह पर जाकर पीछे की पूरी परंपरा से आदमी कट हो गया अब उसमें नहीं उत्तर है तब आशा विचार इच्छा एक तरीके से काम कर रही है उसका नाम संयम है ना प्रश्न तो यथावत बने हुए हैं पीछे पूरी मानव पीछे छूट गई है ना पातंजलि योग दर्शन में जो लिखा था कि समाधि से ज्ञान होता है अब वो भी छूट गया जबकि समाधि तक पहुंचना ही कठिन था ना? है ना तो पूरी मानव जाति से कि पीड़ा भी है पूरी मानव के अर्थ में पीड़ा होते हुए भी मानव परंपरा में मानव परंपरा से आगे खड़ा हो गया एक आदमी तब जाकर वो बात बनी उसका नाम संयम है आपके लिए संयम ऐसा नहीं है आपके मेरे लिए संयम अलग तरीके से अध्ययन तो में भी संयम है संयम की मेरा काम ही नहीं होगा है ना अनुसंधान के लिए भी संयम अध्ययन के लिए भी संयम क्या संयम है ना आपने आशा विचार इच्छा जिसको हम करें कल्पना को इस पूरी बातचीत के साथ बना रखना उसके अनुसार आहार विहार को तय करना संयम की बात है सफल कैसे होंगे उसके लिए अपने पूरी शक्तियों को नियोजित करना व्यवस्था में नियोजित करना इस, इसका नाम संयम है इस प्रकार से संयम के बिना तो आप और हम लोग कोई सफल होने वाले नहीं है यदि मैं यहां बैठ के बोलता हूं तो मुझे संयम चाहिए आप यदि वहां बैठ के सुनते हैं तो आपको भी संयम चाहिए जितना कहा गया उतने को सुनना क्या कहा गया उसको समझना अपनी कान नाक आंख को खुला रखना यह सब संयम की बात है या नहीं है तो लक्ष्य को पाने के अर्थ में संयम प्रमाणित होने के अर्थ में कह संयम संयम का मतलब इतना होता है और वो आज भी आप करेंगे नागरिक जी जैसे करते हैं वैसे ही ठीक वो समाधि की समाधि क्या चीज बन गया समाधि यहां तीसरे वाले प्रश्न को ये तीसरे वाले घाट को आगे ले गए इससे आगे पहुंच गए अपने अनुसंधान करना नहीं है हमारे लिए तो मानव जाति में उत्तर आ गया है तो उस उत्तर के साथ संयम पूर्वक समझना है और जीना है और जीकर प्रमाणित होना है ये संयम हो गया सिंपल तो साधना विधि से जो कुछ प्राप्त हो रहा है संयम कोई साधना की क्रिया नहीं है जो प्रचलित साधना है वो समाधि तक ही है उसके बाद संयम के बारे में कुछ लिखा है लेकिन वो सारा संयम जो था वो सिद्धियों के लिए हुआ जादूगरी पानी पे चल रही कुछ ये हो गया कुछ वो हो गया कुछ वो हो गया नागराजी को उसमें जाना नहीं था तो अपने तरीके से मतलब अपने तरीके से मतलब अब इसके बाद वो कुछ भी करेंगे तो ज्ञान होने होना है मतलब एक वो स्थिति है जहाँ पर आदमी को चमत्कार से जुड़ना नहीं है चमत्कार करके चमत्कार तो होता नहीं है कोई नियम से होता है लोगों के सामने वो नियम को नहीं दिखने देना करके कोई नाम सम्मान पाना नहीं है समाधि के बाद संयम विधि से चमत्कार होते हैं तो वो नहीं होते ऐसा नहीं वो होते हैं चमत्कार वो नियम को भंग करने की ताकत आ जाना या नियम को छुपा ले जाना होगा तो नियम से उस विधि से उनको जाना नहीं था तो आप कुछ भी करते तो फिर वो ज्ञान होने की बात है तो वो कोई विशेष क्रिया नहीं है जिससे कुछ घटित हो रहा है प्री रिक्विजेड क्या है वो समझने की बात है ना उसके बाद तो वो नहीं है उसके बाद तो नागरिक अगर फुटबॉल भी खेलते तो ज्ञान हो जाते समाधि ये सब प्रश्न है रात में फुटबॉल खेलेगा तो भी ज्ञान होगा ना आरके बड़े ज्ञान हो गया उसको ऐसे ही एडिसन को कुछ इलेक्ट्रिसिटी ज्ञान हो गया ऐसे पचासों को देखेंगे उनके अंदर उस मुद्दे को लेकर तीव्रता है परंपरा में उत्तर नहीं है वो लगे पड़े हैं उसमें रात दिन उसमें कल्पनाशील तो लगी है। कोई दिन चमक गई चमकना नेचुरल है कोई बुरी बात नहीं तो ये रहस्य नहीं है ये हमको समझ में आया उसके बाद बनी एजुकेशन तो अनुसंधान विधि से शिक्षा विधि से कुछ बात अनुसंधान विधि से कोई बात पास में आई हाथ में आई उसको एजुकेशन विधि से मानव जाति में पहुंची मानव जाति में यदि पहुंच गई तो अब हर एक बच्चे को पैदा होने के बाद वो एजुकेशन से मिलती रहने वाली बात है ये बात समझ में आ रही है ठीक है ना ये बात हाँ जी माइक माइक माइक माइक प्लीज वाले के नींद खुलेगी माइक तो जितने भी क्वेश्चन थे कि सत्य सत्य है ये सत्य है और ये है ईश्वर और मिथ्या क्वेश्चन तो आदर्शवाद में है उसके लिए बाबा जी के जो भी तीव्र क्वेश्चन थे कि मतलब ये मुझको जानना है इसका आंसर जी पर यह भौतिकवाद में ये कनेक्ट नहीं होते बिल्कुल ठीक बात नहीं होते वो भौतिकवादी परंपरा से रहे नहीं ना नहीं मतलब अगर ये तो हमारे अगर वैदिक में देखा जाए तो हिंदुस्तान में ही ये है भारतीय हाँ। कल्चर में तो ये लोग मानते ही नहीं सब चीजों को कि ये सत्य है ये मिथ्या है तो जो आप हम बोल रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन जो आपने लिखा हुआ है मेरे को यहाँ से दिख नहीं रहा क्या लिखा है एक्जेक्टली कोई प्रश्न बना है ना तो वो तो ये सब चीज को मानते ही नहीं है सेकेंड क्वेश्चन भी नहीं मानते कि भाई हम मिथ्या में जी रहे हैं ये सत्य है वो तो बोलते ही नहीं कि क्रिएटर है कोई करके तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो ऑलरेडी हाँ देखिये प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि प्रश्न करने का अधिकार सिर्फ को है वो मानव सहज अभिव्यक्ति है वो भौतिकवादी आदर्शवादी विधि से नहीं है दोनों ही विधि वाद में रहने वाले लोग प्रश्न करते हैं जैसे यहाँ पर अस्तित्व के बारे में क्या कह रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं उसको अपन समझेंगे अभी तो पता चलेगा अस्तित्व के बारे में यहाँ पर एक मानसिकता बन है उसमें कह रहे हैं कि ये जो अस्तित्व है ये ईश्वर का क्रिएटेड है अस्तित्व के बारे में यहां पर क्या मान्यता बन रही है कि बिग बैंग है भाषा अलग हो सकती है भाषा का अंतर है खाली है ना जैसे हम एक मुद्दा अभी हम अब सात दिन हम लोग ये काम करने वाले है। हैं ये लिखा रहेगा इसमें अपन एक एक मुद्दे को समझने के काम करेंगे जैसे एक मुद्दा आया अस्तित्व क्या है तो अस्तित्व में आदर्शवाद को कह रहे हैं कि यह ईश्वर रचित है बनाया तो क्यों बनाया ऐसी बोरवरत ये लिखा है बोर वत क्या करें? कुछ करते हैं तो ईश्वर ने संसार रच दिया ऐसे लिखा जो भी पढ़ेंगे आप इतने समझ में आते हैं। तो ईश्वर रचित है सारा अस्तित्व भौतिकवाद भी इसका उत्तर देने जाते हैं। भौतिकवादी में प्रश्न होते हैं नहीं होते वो भी मानव है दोनों ही दोनों मानव है ये चोला है है अंदर प्रश्न क्या ये बोलते हैं कि बिग बैंग अस्तित्व कैसे बना धमाके से ये बोर हो रहा था ईश्वर उसने बना दिया यहां पर धमाका हुआ एक, एक धमाका हुआ और ये सारे पार्टिकल पूरे छिटक गए छटकने के बाद ये फिर उनमें कुछ कुछ होता रहा धीरे धीरे धीरे ग्रह गोल नक्षत्र बने और ऐसे ऐसे बनके फिर पानी और ये करके भी पूरी बिग बैंग थोरी ये तो आपने पढ़ी होगी ठीक है नई बात इस प्रकार से एक ही एक ही मुद्दे पर दो तरह के प्रश्न दो तरह के उत्तर अब आप किसको हाँ बोलो किसको ना बोलो आपके हमारी क्या औकात ये ऐसा होगा कि नहीं होगा ऐसा होगा हमको क्या अधिकार है इसको बोलने का कौन सा सच कौन सा झूठ ठीक है ना तो विज्ञान विधि से भी लोग चलते हैं प्रश्न उनके सामने भी खड़े हैं आज तमाम वैज्ञानिक क्या प्रश्न के साथ नहीं है क्योंकि वो मानव है इसलिए प्रश्न है देखिए और सुंदर बात जिस समय यह थ्योरी दी गई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टीन के जमाने में दी गई तो देखिए दोनों ही दो तरह एक आदमी में दो पर्सनालिटी दिखाई देती है जहां पर अगर भी वो आपको नेट पे मिलेगा स्पीच आप सुनिए तो वो बताए आइंस्टीन बोल रहा है तो अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया और थ्योरी के हिसाब से क्या हो रहा है कि सब कुछ यहाँ पे रिलेटिव है कोई एबसुल्यूट कोई चीज ही नहीं है, है ना उसको बता रहे बताने के पहले क्या बोल रहे हैं कि सहमत नहीं हूँ व्यक्तिगत रूप से मैं इससे सहमत नहीं हूँ लेकिन व्यक्तिगत रूप से क्या मतलब निकलता है मेरे टेस्ट मेरी लैब मेरा सिद्धांत जो कुछ हमने पढ़ा है वो तो सब ये बता रहे हैं कि ये जो अस्तित्व है ये सब सापेक्षता के सिद्धांत पर है इसमें कोई सच्चाई नाम की चीज ही नहीं सापेक्षता का मतलब है सत्य नाम की कोई चीज होती ही नहीं है सब रिलेटिव है इसके लिए जो सच है वो उसके लिए नहीं है अब वो सब इस इसके बाद में इस सब इसके एप्लीकेशन आने वाले बाद में इतने सारे एप्लीकेशन आ गए यही है कि आपके लिए जो सच है वो इनके लिए नहीं है ना इस प्रकार से हो गया और व्यक्ति के रूप से वो सहमत नहीं है तो प्रश्न उसको आज भी है उत्तर भी दे है प्रश्न भी है तो ये समझ में आ जाए कि आदमी हर जगह आदमी है तो सुबह से बात इसलिए की कि आप जो कुछ भी हो यहां व्यक्ति के रूप से अगर बैठ के सुनते हो तो आपके साथ ये ज्यादा कनेक्ट करता हैं ज्यादा आप ठीक से इसको पकड़ने की जगह में आ सकते हैं ठीक है, है ना ये बात प्रश्न बहुत जायज है तो यहां पर क्या कह रहे हैं ये ईश्वर रचित है और ये अब ये ईश्वर रचित है तो ईश्वर रचित का मतलब क्या होगा? कोई एक ईश्वर ईश्वरी एंटिटी है और उसने रच दिया रच दिया संसार यहां पर क्या कह रहे हैं कि कोई सामान है और उसका कोई वो कुछ एक्सपांड हो गया और उस विधि से कुछ हो गया अब इस प्रकार से ये हुआ तो यहां पर क्या कह रहे हैं और यहां पर क्या करे ये भी समझ लीजिए ये कब तक रहेगा ऐसा इससे कोई निश्चित प्रक्रिया हो सकता है क्या नहीं है क्योंकि ये तो मन मानी से आया ना ईश्वर का मन करेगा जब तक रहा अभी ये सिद्धांत ही हो गया अस्तित्व के बारे में क्या हो गया अस्तित्व ईश्वर के मन से है तो अच्छा उधर खबर करना चाहिए नवनीत भाई के नंबर पे अच्छा तो क्या निकल गया आया कि ईश्वर के मन से यह सब संसार रचा और जिस दिन उसका मन आएगा उस दिन सब खत्म जी अब ये ये सिद्धांत आ गया अस्तित्व के बारे में ये पढ़ के सुन के आपको क्या लगता है और अगर सही मान लो तो क्या होता है अगर इसको हम सही मान लें तो यार छोड़ो ना अभी सब क्या है नहीं तुम चलो घूम फिर आते खा पीते क्या करें क्या मतलब ये तो सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है अब क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं है आप सही करोगे तो अभी उसका मन में आ गया तो हटा दिया उस समय सारे मरेंगे अच्छे करने वाले मर गए बुरे करने वाले मर गए ऐसे बोलते हैं ना लोग अब अच्छा बुरा करने वाले सभी मर रहे थे अब क्या है कुछ कुछ जो करना शुरू करो कुछ तय नहीं कर पा रहे अनसर्टन हो गया अनिश्चितता में पहुंच गए रहस्यता में पहुंच गए रहस्यता से कहा पहुंचे भाई में पहुंच गए अभी धमाका धमाका शुरू हुआ तो भाई पहले से शुरू हो गया धमाका क्या हो गया धमाका है तो कब तक चले गए ये इसमें एंट्रोपी सिद्धांत आ गया है ना एंट्रोपी सिद्धांत क्या आ गया कि कोई भी ग्रह गोल है उसकी एक आयु है क्या कह रहे हैं एक आयु है है ना जिस प्रकार से वो जुड़ा जो आकर्षण बल उसमें लगे हैं अंदर जो भी इसके मैग्नेटिज्म है उसका सबका एक आयु है थोड़े दिन बाद आयु खत्म हो जाएगा तो ये धरती जो इतनी जुड़ी हुई है ये थोड़े दिन बाद फैल के पूरी धूल दूसरित हो जाएगी और पूरे अस्तित्व में फैल जाएगी तो सारा चला गया कहां पर धरती में भी अस्तित्व में सब अब वहां से आगे चलते चलते कई सारी छोरी आ रही है इसी लाइन पे काम करते करते आ रही है अब मुझे कह रहे हैं कि ये सब अस्तित्व दूर होते जा रहा है चंद्रमा जो है सूरज से धरती से दूर हो रहा है है ना तो ये सब दूर दूर हो रहे हैं एक्सपांडिंग यूनिवर्स क्या बोलते हैं अब यूनिवर्स एक्सपांड कर रहे हैं हम सब आपस में दूर दूर हो रहे हैं ये दूर दूर होना अच्छा ही है तो इस धीरे से क्या निकला कि पता नहीं चल रहा है अब वो आ गया आपका सारा बर्मुडा ट्रैंगल और इतनी सारी बातें हम सुनते हैं कोई भी दिन ये जो है किसी भी काले ग्रह में ये समझ आएगा पूरा ब्लैक होल हम्म यार नाम बदला दे दिला दिया आपने ब्लैक होल अब ब्लैक होल कहीं मिल जाएगा तो ये सारा उसमें समा जाएगा आप करते रहना है ना, ना? समाधान समृद्धि है ना पेड़ बचाना गाय बचाना ये सब करते रहना आपको मतलब निकलता नहीं इन बातों का वैज्ञानिक आके सुनते हैं और हंस के चले जाते धीरे से धीरे पकले इनको पता क्या है यार सब ब्लैक होल में जाने के लिए अपन काम कर रहे हैं थोड़ी दिन में ब्लैक होल मिल जाएगा गए अब जब ब्लैक होल में मरना ही है अपने को है ना सबको जाके ठीक तो क्या सही और क्या गलत आप बताओ आप बताओ महाराज जब सब नियति वही इतनी है मरना ही का अंतिम सत्य है दोनों विधि अंतिम सत्य क्या बना मरना ही अंतिम सत्य है ना नाश होना है सत्य है तो फिर क्या सही और क्या गलत कहा है शिक्षा कहा है संस्कृति कहा है सभ्यता क्या व्यवस्था ये तो सब हमारे मन के शगल हैं कुछ कुछ करते रहते हैं हम सही सच्चाई तो वो है जो हम सब मृत्यु की ओर जा रहे हो गया तो दोनों ही विधि से है अंतिम सत्य वही बना तो इस प्रकार से ये क्या हो गया तो क्या समझ में आया अस्तित्व ईश्वर रचित है इधर जो धमाके से चल रहा है ये सामान से चल रहा है धमाका में हुआ में हुआ किसी सामान ये ईश्वर इसमें सेंटर में इसमें सामान है अभी यहाँ को क्या दिखाई दिया नागराजी को क्या समझ में आया है? है ना अब जिस प्रकार से आप दोनों को हाँ या ना नहीं कर सकते ऐसे तीसरे को भी कुछ नहीं कर सकते आप क्या कर सकते हो क्या कैसे मानने के ईश्वर ने नहीं रचा क्या प्रूफ है अपने पास नहीं मानने का क्या प्रूफ है कि ये ये जो कह रहे हैं ये भी कोई हवा में थोड़ी कह हैं इनके पास भी कोई पूरी थ्योरी है पता नहीं क्या क्या इन्होंने पढ़ी है, है साइंस वालों ने भी इतना सब पढ़ पुढ़ा के बता रहे हैं कि ये पूरा क्या है और बिग बैंग से बना हुआ है और पूरा घंटा मिनट सब निकाल दे दिया ये कितने दिन प्लेटर रहना वाला वो भी बता देते ठीक तो अब आप कैसे आप कौन उसको ना करने वाले यहीं पर अब अपने को ध्यान देना पड़ेगा हमारी चाहत क्या है हमारी चाहत हमने खुद पैदा करी है या अस्तित्व सहज है एग्जिस्टेंशियल है या हमने इसको क्रिएट करा है? हम सब लोग क्या हम सब क्या चाहते हैं मानव क्या चाहता है इस धरती पर मानव सदा सदा जिए? ऐसा चाहता है या नहीं चाहता है? वापस खूंटी क्या करना पड़ेगी खूंटी कौन सी गाड़ना पड़ेगी चाहत की हो सकता है ध्यान में अगर आ जाए कि हमारी चाहत एक एंड है एक प्रकार की खूंटी है यदि इसको हम गाड़ के रखते हैं तो शायद हमारे को अब इसमें से कुछ कुछ कुछ कुछ समझ में आने लगता है कि किस तरफ अपन चले है जिसका मन होगा वही चलेगा भाई है ना सब चलेंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है अभी है ना कब तक नहीं मैं बताऊंगा आगे तो ये समझ में आया हमारी चाहत क्या है उससे मिला के देखेंगे तो यहाँ कह रहे हैं कि अस्तित्व जो है अस्तित्व के बारे में बोले सअस्तित्व है सदा सदा नित्य वर्तमान है सअस्तित्व नित्य है जैसा था वैसा है वैसा ही रहता है यह सुन के आपको कैसा लगता है क्वेश्चन तो आएंगे लेकिन आपको लगता है कि आपके चाहत से मेल खाता है आप क्या चाहते, आप क्या चाहते हो मानव परंपरा धरती पर सदा रहे या नहीं चाहते हो थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन कर सकते, तो सकते हैं ज्यादा तो कर नहीं सकते ज्यादा तो फिर आगे चल के करेंगे अभी तो नहीं कर पाएंगे तो यहां पर कह रहे हैं कि ये अस्तित्व जो है स है और ये अस्तित्व नित्य है क्योंकि किसी के मन नहीं है कोई धमाके से नहीं हो रहा है अस्तित्व में धमाके होते रहते हैं होते रहते हैं कोई जगह पे बम फूट गया कोई जगह पर धरती फट गई कोई जगह पर है ना बिजली गिर गई तो धमाके होते रहते हैं ज्वालामुखी हो गया ये हो गया प्रकृति में सब चलते रहता है ये सब नियम से तो यहां पर ये यह कह रहे हैं कि अस्तित्व के बारे में जो मान्यता है उसका एक विकल्प क्या गया कि सस्तित्व नित्य है नित्य का मतलब कल भी जैसा था आज भी वैसा है और कल भी वैसा ही रहेगा ग्लोबल वार्मिंग तो है ही डेटा ही बता रहे हो तो ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है अस्तित्व को हम ठीक से नहीं समझ पाए तो संघर्ष करते रहे संघर्ष करने के कारण क्या होगा हमारे बीच में लड़ाई होती रही और इन लड़ाइयों का दंड जो है धरती को मिला और धरती पे कोई एक धरती पे ग्लोबल वार्मिंग सब धरती पे थोड़ी ग्लोबल वार्मिंग हो गया जिस धरती पे हम रह रहे हैं उस धरती पे हमने आज मोर देन थ्री थाउजेंड है ना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तीन से अधिक हम लोगों ने यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट किए उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग है पेड़ हमने खत्म किए मिनरल खत्म कर दिया उसके कारण पेड़ खत्म हो गया उसके कारण जीव जंतु खत्म हो गया उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग है ठीक है ना ग्लोबल वार्मिंग है।, है, है, है कहां है धरती में किसके करने से दे, दे, है वो मानव मा, वो मानव कौन था भाई, भाई, भाई, भाई, भाई। जो कि भौतिकवादी था भौतिकवादी सिद्धांत पर ही तो ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं अपन आदर्शवादी सिद्धांत भी उसको रोक नहीं पाए भाई, भाई, भाई, भाई। क्योंकि आदर्शवादी सिद्धांत जीने के स्वरूप में नहीं है ना भौतिकवादी पे को जीने का कार्यक्रम बनता है कुछ काम करने लग जाते हैं लेकिन ऐसा करते समय क्या निकल के आया कि कहीं कही ना कहीं वो वहां उसको कंट्रीब्यूट कर गए ग्लोबल वार्मिंग को ठीक थी, तो इसका मतलब ये निकला कि मनुष्य थी, थी। मनुष्य इस प्रकृति में सबसे बड़ी इकाई है यदि वो इस व्यवस्था को नहीं समझता है तो जैसा जीता उसका नाम ग्लोबल वार्मिंग उसके मूल में देखेंगे तो पुनः वही बात है कि अस्तित्व को क्या माने मानव को क्या माने अस्तित्व का अगर यही माने कि धमाका ही है तो धमाके करने को तो हमने अच्छा ही माना है आज तक खुश हुआ ताली बजाए, दि दिवाली में फटाके चलाते हो तो ताली बजाते तालीब जाते आप खुद ही है ना तो हमारे मान्यता उस प्रकार की बनी ताली बजाते रहते हैं उसी कारण हुआ धमाके का साइज बढ़ते चले गए कुल मिला दिक्कत में आ गए तो अस्तित्व यहाँ पर अब यह नित्य है क्या मतलब इसको समझा जा सकता है नित्यता प्रकृति के बारे में कह रहे हैं अस्तित्व के बारे में सत्यता कह रहे हैं तो सत्य है नित्य है इसको आगे अपन पूरा विस्तार समझेंगे निरंतर के है कह वाली बात से कहना चाह रहा था इसका मतलब है कि कल जैसा था आज वैसा है कल वैसा ही रहेगा इसी का मतलब होता है उसको समझा जा सकता है देखो इसको बहुत अच्छे समझ लो समझा किसको जा सकता है एक सेकेंड पहले जो था एक सेकंड के दौरान भी वो है और अगले सेकंड भी वही रहेगा उसी को समझ सकते हैं आप एक सेकंड पहले जो था और अभी एक सेकंड बाद वो बदल गया तो आपको लगेगा कि ये रुको रुको ये क्या हुआ और एक सेकंड बाद फिर बदल जाएगा तो भी आप समझ नहीं पाए समझे उसको क्या प्रमाण ठीक तो समझ समझने का मतलब ये कि जो नित्य है निरंतर है सत्य है उसी को हम समझ सकते हैं इसलिए पहली बार ये बात आ रही कि पूरे अस्तित्व को हम समझ सकते हैं समझा सकते हैं जी सकते हैं यह बात समझ में आ रही है अस्तित्व में कोई रहस्य नहीं है पूरे एग्जिस्टेंस में यूनिवर्स में कोई रहस्य नहीं है कारण अस्तित्व अपने में निरंतर है सत्य है यथावत है ठीक है ना ये बात इससे क्या निकल के कि, कि इसको समझ सकते ईट है वो बदलता रहे तो नहीं समझ सकते निश्चित आचरण में इसलिए हम गाय को समझ पाए हैं। पेड़ अपने निश्चित आचरण में तो हम पेड़ को समझ पाए आदमी का आचरण निश्चित है क्या अनिश्चित है भी अनिश्चित है इसलिए हम उसको समझ नहीं पाए काफी नींद आ रही है तो एक काम करिए चाय पी के जाइए ठीक है तो चाय का ब्रेक लेते दस मिनट का और कल से नहीं बन गई और बताने तो आए थे